पतंजल योग सूत्र समाधिपाद पतंजलि के बाद के इन योगियों के मतानुसार मनुष्य देह में तीन मुख्य प्राण प्रवाह अर्थात नारियाँ हैं वे एक को इला दूसरे को पिंगला और तीसरे को सुसुमना कहते हैं उनके मतानुसार पिंगला मेरुदंड के दाहिनी ओर विद्यमान है और बाई ओर और।, और उस मेरुदंड के मध्य में से होते हुए सुसुमना नाम की एक खोखली नली है उनके मतानुसार ईड़ा और पिंगला ये दो नाड़ियाँ प्रत्येक मनुष्य में कार्य करती है उनके सहारे ही हमारा जीवन चलता है सुषमना का कार्य सभी में होना संभव अवश्य है किंतु असल में योगी के शरीर में ही वह कार्यशील है तुम्हें याद रखना चाहिए कि योगी योग साधन के बल से अपने शरीर को परिवर्तित कर देते हैं तुम जितना ही साधन करोगे तुम्हारा शरीर उतना ही परिवर्तित होता जाएगा साधन के पूर्व तुम्हारा शरीर जैसा था बाद में वैसा नहीं रह जाएगा यह बात कोई अयोक्तिक नहीं है युक्त के द्वारा इसको समझाया जा सकता है हम जो कुछ नए विचार सोचते हैं वे मानो हमारे मस्तिष्क में एक नया मार्ग तैयार कर देते हैं इससे हम समझ सकते हैं कि मनुष्य स्वभाव इतना प्रबल रूढ़िवादी या गतानुगतिक क्यों है मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि वह पहले चले हुए रास्ते में ही चलना पसंद करता है क्योंकि वह सरल होता है यदि दृष्टांत के रूप में हम सोचें कि मन एक सुई के समान है और मस्तिष्क उसके सामने एक कोमल पिंड तो हम देखेंगे कि हमारा प्रत्येक विचार मस्तिष्क के अंदर मानो एक रास्ता एक लीक तैयार कर देता है और यदि मस्तिष्क के अंदर का दू पदार्थ उस रास्ते के चारों ओर एक सीमा खड़ी न कर दे तो वह रास्ता बंद हो जाएगा यदि वह घूसर रंग वाला पदार्थ न रहता तो हमारी स्मृति ही संभव न होती क्योंकि स्मृति का अर्थ है मानो इन पुराने रास्तों पर से होकर जाना जो विचार एक बार उठ चुके हैं उनका मानो पदानुगमन करना तुम लोगों ने शायद गौर किया होगा जब कोई व्यक्ति सब लोगों के परिचित कुछ विषयों को लेकर उन्हीं को घुमा फिराकर कुछ बोलता है तो तुम सब अनायास ही मेरी बात समझ लेते हो इसका कारण बस इतना ही है कि इस विचार की लीकें या प्रणालियाँ हर एक के मस्तिष्क में विद्यमान है और उन पर से होकर केवल बारंबार आना जाना मात्र आवश्यक होता है परंतु जब कभी कोई नया विषय हमारे सामने आता है तब मस्तिष्क मस्तिष्क में एक नए मार्ग के निर्माण की आवश्यकता होती है इसीलिए वह विषय उतनी सरलता से समझ में नहीं आता यही कारण है कि मस्तिष्क मनुष्य नहीं मस्तिष्क ही बिना जाने ही किसी नए प्रकार के भाव द्वारा परिचालित होने से इनकार करता है वह मानो बलपूर्वक इस नए प्रकार के भाव की गति को रोकने का प्रयत्न करता है प्राण नए नए मार्ग बनाने का प्रयत्न कर रहा है और मस्तिष्क उसे करने नहीं देता बस यही मनुष्य की रूढ़िवादिता का रहस्य है मस्तिष्क में ये मार्ग जितने थोड़े परिमाण में होंगे और प्राण रूप सूई उसके भीतर जितनी कम ली के तैयार करेंगी मस्तिष्क उतना ही रूढ़िवादी होगा वह उतना ही लय प्रकार के विचार और भाव के विरुद्ध लड़ाई ठानेगा मनुष्य जितना ही चिंतनशील होता है उसके मस्तिष्क के भीतर के मार्ग उतने ही अधिक जटिल होते हैं और उतनी ही सुगमता से वह नए नए भाव ग्रहण कर सकता है तथा उन्हें समझ सकता है प्रत्येक नवीन भाव के संबंध में ऐसा ही समझना चाहिए मस्तिष्क में एक नवीन भाव आते ही उसके भीतर एक नया मार्ग तैयार हो जाता है यही कारण है कि योगाभ्यास के समय हमारे सामने पहले इतनी शारीरिक बाधाएँ आती हैं क्योंकि योग संपूर्णतया नवीन प्रकार के विचारों एवं भावों की समुष्टि है इसीलिए हम देखते हैं कि धर्म का वह अंश जो प्राकृतिक जागतिक भाव को लेकर व्यस्त रहता है सर्वसाधारण के लिए बहुत मान्य होता है और उसका दूसरा अंश अर्थात दर्शन या मनोविज्ञान जो केवल मनुष्य के, के आभ्यांतरिक प्रकृति को लेकर संलग्न रहता है वह प्रायशः लोगों द्वारा उपेक्षित होता है